नारायण नारायण आज का विषय है नाम में रहने का मतलब मृत्यु के परे होना बच्चा बीमार हुआ तो मनुष्य भगवान की मनोती मानकर उसे जिंदा रखने का प्रयत्न करता है यदि जिंदा रहा तो भगवान को अर्पण करूंगा ऐसा कहता है अर्पण करेगा यानी अपनत्व छोड़ देगा बच्चा जिंदा रहे यह केवल हमारे सुख के लिए ऐसी भावना होती है एक ना एक दिन बच्चा जाने वाला ही है अर्थात मरने वाला ही है यह जिसके मन में दृढ़ विश्वास हो गया वह भगवान के सामने ऐसी मनोती नहीं मनाएगा जन्म मरण के फेरे से छूटे यह मांगने की बजाय वह मरे नहीं यह मांगना कितना बुरा है सच्चा भक्त तो वही है जो संतों के पास या भगवान के पास क्या मांगे यह सही सही जानता है मरने का जो कारण है वह न होने दें मृत्यु तो अटल है फिर अच्छी मृत्यु हो ऐसी क्यों ना इच्छा हो जिसके बाद पुनश्च जन्म नहीं वह अच्छी मृत्यु जो मरता है उसका हमें दुख होता है हम शोक करते हैं देवता का क्रोध हुआ ऐसा हम कहते हैं यह भी हम स्वार्थ के कारण ही कहते हैं स्वयं को भूल जाना मैं कौन हूँ यह न जानना यह अवस्था मरने जैसी ही है इसलिए जो अवसर आया है उसे व्यर्थ न गवाएं। जब तक बुद्धि स्थिर है तब तक अपना कार्य साध लेना अच्छा है हमारा जीवन ऐसा व्यतीत हो रहा कि आज की बुद्धि कल स्थिर नहीं रहती संकल्प विकल्पों से हम त्रस्त हो जाते हैं अतः जिस वासना में हमारा जन्म है वासना को मारना अतः जिस वासना में हमारा जन्म होता है उस वासना को ही हम भगवान का सदा नाम स्मरण कर मार डालें नाम स्मरण में रहने का मतलब है वासना को मारना यानी मरण के परे होना भगवान के दास हो के रहना ही मृत्यु टालने का सही उपाय है जो मृत्यु की ही मृत्यु है उसे जानने पर मरण का भय होगा ही कैसे ज्ञानी मरण की चिंता नहीं करते केवल जिंदा रहना जीवन का मर्म नहीं है जिंदा रहना किसी उद्देश्य या ध्येय के लिए हो जिंदा रहकर अनुसंधान में रहें जिस दिन नाम स्मरण में देह का अंत होगा वही परम भाग्य का दिवस होगा वास्तव में हम प्रतिदिन जीते हैं और मरते हैं एक बार सो गया और पुनश नहीं जगा तो वही मृत्यु है नींद एक तरह से मृत्यु ही है इसीलिए सोते समय नाम स्मरण करते करते सो जाएं तो उठते समय नाम स्मरण में ही नींद खुलेगी किंतु नींद के समय मुख के से नाम हो इसलिए उसका अभ्यास करना जरूरी है अवस्था में अभ्यास नहीं करें तो सोते समय कोई दूसरे विचार मन में आते रहेंगे नाम स्मरण अलग रह जाएगा और अनर्गल विचार मन में आते रहेंगे और तत्काल नींद लग जाएगी निरंतर नाम स्मरण नहीं किया तो अंत काल के समय वह कैसे होता रहेगा अतः नाम स्मरण का प्रारंभ आज से ही क्यों ना करें नारायण नारायण